माँ की बातें स्वामी ईसानंद इसी प्रसंग में मुझे और एक घटना का स्मरण हो रहा है एक बार पूजनी गौरी माँ माँ का दर्शन करने जयराम बाटी जा रही थी क्वालपाड़ा से मुझे साथ लेकर वे शाम को रवाना हुई जयराम बाटी के निकट नदी के किनारे पहुँच वे संध्या होने की प्रतीक्षा करने लगीं संध्या होने के पश्चात वे माँ के घर के सामने के दरवाजे पर मुझे रुकने के लिए कहकर अंदर गई और भिखारियों के स्वर में कहने लगी माँ थोड़ी सी भिक्षा दो यह सुनकर छोटी मामी बाहर आकर बोली कौन है गौरी माँ ने फिर कहा माँ थोड़ी सी भिक्षा दो छोटी मामी डर कर चिल्लाती हुई सीधी माँ के पास पहुँची माँ उसकी चितकार सुनकर धीर भाव से बाहर आकर दृढ़ स्वर में बोली कौन है रे गौरी माँ उसी स्थान से कहने लगी थोड़ी सी भिक्षा दो माँ मैं भिखारी हूँ गौरी माँ के गले की आवाज़ पहचानकर कर माँ अंधेरे में ही बोली अरे गौरी दासी आओ आओ कब आई तुम उसके बाद खूब हंसी ठट्ठा होने लगा कुआलपाड़ा में एक दो दिन रुकने के बाद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 निर्जन होने से राधु को यह जंगल ही पसंद है कई दिनों से मेरे मन में आ रहा था कि तुम भले ही सारे दिन कामकाज से बाहर आते जाते रहो पर शाम होने पर तुम यहीं मेरे पास आकर रहो बड़ा डर लगता है बेटा राजन को भी मैंने यही कहा है वह रात को दस ग्यारह बजे के बाद आएगा उसी दिन से मैं राधु के घर बाहर कैथ के वृक्ष के नीचे एक तखत डालकर बैठा रहता माँ भी आकर बैठती और हम लोगों के साथ खूब धीरे धीरे बातचीत करती एक दिन माँ कहने लगी ऐसा घना जंगल कहीं किसी दिन भालू ना निकल जाए मैंने कहा ना, माँ मैंने तो कभी इधर भालू नहीं देखा परंतु सचमुच दो एक दिन के बाद दोपहर में सुनने में आया कि एक मिलदूर देसरा के मैदान में एक बड़े भालू ने गोबर उठाने वाली एक बुढ़िया को मार डाला है तथा बाद में उस भालू को भी गोली से मार डाला गया है शाम के समय माँ ने कहा आज भालू की लीला देखी तुमने उसने अंबिके जयराम बाटी के चौकीदार की साँस को मार डाला और तुम कह रहे हो कि इधर भालू नहीं है शाम के समय माँ थोड़ी सी मिठाई खाकर पानी पीती थी जब मैं वृक्ष के तले रहता तो माँ मुझे भी खाने को देती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 थे उनकी सेवा में शरीर का कोई कष्ट ही प्रतीत नहीं होता था आनंद के साथ दिन कट जाता था और अब राधु के साथ इस तकलीफ में पड़ी हुई हूँ जंगल में तुम लोगों को लेकर बैठना पड़ा है धर्म कर्म जब तप सब कुछ चला गया अब उनकी कृपा से सब ठीक ठीक निपट जाए राधु तब आसन्न प्रसव थी कुछ देर बाद नवासन की भाभी आकर कहने लगी दादा तुमने सुना आज दोपहर में मैं और माँ यहाँ बैठी थी एकदम सन्नाटा था माँ कहने लगी दो कमें कुछ दिनों से इसी समय इसी झाड़ में बैठकर खूब काव काव करते थे राधू भी बहुत नाराज होती थी किंतु आजकल उन्हें कुछ दिनों नहीं देख पा रही हूँ कहाँ गए वे दोनों बोले तो माँ का इतना कहना था कि दोनों कौमें वृक्ष पर आकर काव काव करने लगे माँ भी हंस कर हाँ बेटा कहकर उनका समर्थन करने लगी